आइए की कथा को आरंभ करते हैं इस स्कंध में चौबीस अध्याय हैं। तेरा अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और ग्यारह अध्यायों में चंद्रमा वंश की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजा परीक्षक मुझे हजारों वर्ष भी दे दिए जाएं। ये इन दोनों वंशों के विषय में विस्तार से कहना है तो मैं असमर्थ हूँ तो सुखदेव जैसे परमानंश जब इस प्रकार से कह रहे हैं तो मोदास की क्या औकात जो इन दोनों वंशों के विषय में कह सकूँ आकाश का अंत नहीं है फिर भी पक्षी अपनी शक्ति से उड़ते हैं इसी प्रकार से ये भगवान की जो कथा है ये भी अनंत आकाश है तो जितनी समर्थ जितनी शक्ति होगी उतना उड़ेंगे तो चाहे सूर्य वंश हो या चंद्रमा वंश हो दोनों ही वंश भगवान से पैदा होते हैं तो सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी तो भगवान श्री नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ और मरीचि ऋषि के बेटा हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के बेटा हुए विवस्वान जिन्हें कहा जाता था सूर्य और इससे चला सूर्यवंश सूर्यदेव जो है इनकी पत्नी संध्या से श्राद्ध मनु का जन्म हुआ श्राद्ध मनु की पत्नी थी जिनका नाम था शरदा संतान नहीं थी श्राद्ध मनु ने विशिष्ट ऋषि अपने गुरुदेव से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया यग्य करता ब्राह्मणों को माता श्रद्धा देवी ने कह दिया कि मुझे तो कन्या की कामना है इसी तरह से पुत्र के जगह पुत्री का भी जन्म हो गया जिनका नाम था इला श्राद्ध मनु ने गुरु विशिष्ट से कहा कि ऋषि वर हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था यह कन्या कैसे आ गए तो उस वक्त जो है श्राद्धे मनु ने श्राद्ध से विशिष्ट ऋषि ने कहा देखो राजन आपकी तो कामना थी पुत्र की पर आपकी पत्नी की कामना थी कि कन्या का जन्म हो लेकिन आप चिंता ना करें भगवान की कृपा से एक कन्या ही पुत्र बन जाएगा तो भगवान की कृपा से इला नाम की कन्या यही ही नाम का राजकुमार बन गया एक दिन के बाद है कि सुदम घूमने के लिए गए अपनी सेना को लेकर उस समय वन में प्रवेश कर गए जिसका नाम था इला कांड यहां प्रवेश कर गए जैसे ही सुदम प्रवेश करके अपने घोड़े को लेकर तो सुदम का घोड़ा घोड़ी बन गया और ये जो सुदम थे ये राजकुमारी इला बन गए और जितने पुरुष सैनिक थे वो सब क्या बन गए महिला सेना बन गई ये सुनकर परीक्षण महाराज जी हैरान हो गए सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि आखिर इस मन में ऐसा क्या था कि जिसके कारण जो है वो जो सुदुम राजकुमार स्त्री बन गए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षक एक दिन की बात है शंकर जी अपनी पार्वती पत्नी के संग बैठे थे तो कुछ ग्रस्थी लीला चल रही थी उस वक्त महादेव के दर्शन करने के लिए चार कुमार आ गए अब जैसे उस वन में वहां चार कुमार आए तो तुरंत जो है वो देवी पार्वती जी उठकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढकने लगी तो उस समय शंकर जी को ठीक नहीं लगा तो शंकर जी ने उस मन को श्राप दे दिया कि अब कोई भी पुरुष इस वन में नहीं आ सकता चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य जो भी हो मेल कोई नहीं आ सकता तो इस तरह से महादेव के श्राप के कारण यह सुधुम राजकुमार ईना नाम की राजकुमारी बन गए अब जब उस वन से दूसरे वन में गए हैं। तो उस समय चंद्रमा के बेटा थे जिनका नाम था बुद्ध बुद्ध ने इला से गंधर्व विवाह कर लिया तो इस तरह से ये इला राजकुमारी जो पहले सुदम था एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ पुरुवा महाराज राजा पुरुवा राजा पुरुवा ऐसे राजा हुए जिन्होंने सूर्य वंश चंद्रमा वंश दो वंशों को संभाला था अब वहां तो श्राद्ध मनु बड़े चिंता मगन के बड़ी मुश्किल से एक छोरा मिला वो भी ना जाने कहा चला गया गुरु विशेष से कहा तो विशेष ऋषि ने ध्यान किया बोले अरे उन्हें तो महादेव का श्राप लग गया तो जैसे तैसे उसे ढूंढ ढुना घर लेकर आ गए महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने कहा कि देखो ये पुरुष तो पूरा नहीं बन सकता ये एक महीने पुरुष तो एक महीने स्त्री बनकर रहेगा तो इस तरह से जो है वो सुम एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्री बनकर रहता था आगे चलकर जो है शादी मनु ने यमुना जी के किनारे सौ वर्षों तक देव यज्ञ तप किया और फिर इन्हें दस पुत्रों की प्राप्ति हुई तो उन्हीं दस पुत्रों में एक पुत्र थे इनके जिनका नाम था शरियाती राजा शरियाती जिनकी सुकन्या नाम की कन्या थी एक, एक समय क्या हुआ कि राजा शरियाती अपनी अपने सैनिकों को अपने परिवार को लेकर गए घूमने के लिए और जहां घूमने के लिए गए थे वो चमन ऋषि का वन था तो उस वक्त हुआ ये कि सुकन्या सकियों के संग घूम रही थी तो उस वक्त जो है वो सुकन्या को एक ज्योति चमकती दिखलाई दी। अब जब सुकन्या को ज्योति चमकती दिखलाई दी, तो उसने काटा लिया और उसकी आंख में मार दिया तो वो ज्योति जो चमक रही थी उससे बहने लगा सुन सुकन्या घबरा गई अब जितने वहां पर